जीवन एक अभिनय है लेकिन उसी के लिए पूर्ण अभिनय हो पाता है जो शून्य को उपलब्ध हो जाता है हसीबा खेली बा, बा, फिर तो ध्यान भी खेली है हंसी ही है मुझसे पूछते हैं कि यह आपका आश्रम कैसा यहां लोग हंसते हैं नाचते हैं खेलते हैं कूदते हैं और कैसा आश्रम हो सकता है हसीबा खेली ध्यानम <laughs> अहिनिस कथिवा ब्रह्म और फिर तो वह जो भी बोलता है वही ब्रह्मज्ञान है अहिनेस जैसे उठता है जैसे बोलता है चुप रह जाए तो चुप रहने में ब्रह्मज्ञान है बोले तो बोलने में ब्रह्मज्ञान है नाचे तो नाचने में ब्रह्मज्ञान है और शांत बैठ जाए तो शांत बैठ जाने में ब्रह्म है उसका सारा व्यक्तित्व ब्रह्म को समर्पित हो गया समग्र को समर्पित हो गया अब वह व्यक्ति अलग नहीं इसलिए तो हंसता है खेलता है अब परमात्मा की लीला का अंग हो गया है हंसे खेले न करे मन भंग इसलिए हंसो और खेलो और मन को व्यर्थ गंभीर करके दुखी और परेशान न हो जाओ मन भंग ना करो लेकिन तुम देखते हो कुछ लोग सांसारिक अर्थों में बड़े परेशान हैं और कुछ लोग धार्मिक अर्थों में बड़े परेशान हैं दोनों का मन भंग हो रहा है एक धन के पीछे दौड़ा जा रहा है उसका मन भंग हुआ एक धन से घबरा के भागा जा रहा है उसका मन भंग हुआ एक कहता है कि जितनी ज्यादा स्त्रियां मुझे मिल जाए उतना अच्छा और एक कहता है कहीं स्त्री ना दिख जाए नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए मगर ये दोनों के मन भंग है इन दोनों को हंसी खेल नहीं आया इन्हें जिंदगी में लीला की कला नहीं आई ये बड़े गंभीर है ये बड़े ही अति गंभीर है इनकी गंभीरता इनकी बीमारी है हसीबा खेलीबा धरिबा ध्यानम अहिनिस कथिभा ब्रह्म ज्ञानम हंस खेले न करे मन भंग इसलिए कहते हैं हंसो खेलो मन को भंग ना करो ते निश्चल सदा नाथ के संग तो इसी हंसी खेल में डूबे डूबे इसी मौज इसी लीला में पगे पगे नाथ के सदा संग हो जाओगे ते निश्चल सदा नाथ के संग प्रतिपल फिर परमात्मा तुम्हारा साथ रहेगा साथ कहना भी शायद ठीक नहीं तुम एक ही हो गए वही अर्थ निचल सदा नाथ के संग एक क्षण को भी साथ नहीं छूटता साथ बन गया अहिनेस मनले उन्मन रहे प्रतिपल उठते बैठते जागते सोते एक ही ख्याल रहे मनले उन्मन रहे मन को अमन बनाना है जिसको जेन फकीर कहते हैं नो no माइंड उनमन चित्त को शून्य कर देना है मन क्या है अतीत के विचार भविष्य की योजनाएं यही मन है जो हो चुका उसका शोरगुल जो होना चाहिए उसकी अपेक्षाएं यही मन है ना अतीत रह जाए ना भविष्य रह जाए फिर क्या है वर्तमान है हंसी बान बा, बा, फिर तो यह शुद्ध वर्तमान रह जाता है जिसमें विचार की कोई छाया भी नहीं पड़ती और अतीत है नहीं उसी में तो मूल हो। और भविष्य अभी हुआ नहीं उसमें तो मूल्छे हो कुछ लोग अतीत उन्मुख हैं, उनकी आंखें पीछे गड़ी और कुछ लोग भविष्य उन्मुख है उनकी आंखें आगे गढ़ी और दोनों वंचित रह जाते हैं उससे जो है और जो है अभी इस क्षण वही परमात्मा का रूप है इसी क्षण जियो क्षण क्षण जियो फिर कैसी उदासी तुमने कभी एक बात पर ख्याल किया वर्तमान में सदा रस है और वर्तमान में सदा आनंद है जब तुम कभी दुखी हो तो थोड़ा सोचना दुख या तो अतीत के संबंध में होता या है या भविष्य के संबंध में या तो जैसा तुम करना चाहते थे नहीं कर पाए अतीत में उसका दुख होता है या भविष्य में जैसा तुम करना चाहते हो वैसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उसके संबंध में चिंता और पीड़ा होती कभी तुमने इस पे ख्याल किया इस छोटे से सत्य को कभी देखा कि वर्तमान में कोई दुख नहीं है कोई चिंता नहीं इसलिए वर्तमान मन को भंग नहीं करता चिंता मन को भंग करती वर्तमान में दुख होता ही नहीं वर्तमान दुख को जानता ही नहीं वर्तमान का इतना छोटा क्षण है कि उसमें दुख समा ही नहीं सकता वर्तमान में स्वर्ग ही समा सकता है नरक नहीं समा सकता नरक का बड़ा विस्तार है वर्तमान में तो सिर्फ शांति हो सकती सुख हो सकता है। समाधि हो सकती आहलिस मन ले उन्मन रहे तो मन को उन्मन कर दो मन को पहुंच डालो मतलब हुआ अतीत और भविष्य को सोचो मत यह क्षण जो आया अभी ही थोड़ा इसका स्वाद लो यह जो क्षण है ये दूर ट्रेन के गुजरने की आवाज सन्नाटे में बैठे हुए लोग प्रेम पगे मेरी बात को सुनते हुए मेरी तरफ अपलक देखते हुए तुम वृक्षों पर पड़ती हुई धूप हवा के झोंके अभी कहां दुख कैसा दुख इस क्षण में सब सुख है इस सुख को गहराओ इस सुख को पियो यही मदिरा है जो ढालनी यही मधुशाला है जिसके अंग हो जाने एक क्षण से ज्यादा तो कभी कुछ मिलता नहीं दो क्षण एक साथ तो मिलते नहीं बस एक क्षण को जियो जीसस ने अपने शिष्यों को कहा देखते हो खेत में उगे हुए लिली के फूलों को इनका सौंदर्य क्या इनके सौंदर्य का राज क्या गरीब लिली के फूल इनके सौंदर्य का रहस्य क्या है इनकी सुगंध कहां से उठती और मैं तुमसे कहता हूं जीसस ने कहा कि सम्राट सोलोमन भी अपने परम वैभव में इतना सुंदर नहीं था जितने ये लिली के फूल राज क्या है इनके सौंदर्य का इनके सौंदर्य का राज एक है जो गया गया जो आया नहीं आया नहीं इन्हें ना बीते कल की चिंता है ना आने वाले कल की चिंता यह बस यही है इसलिए जीसस ने अपने शिष्यों को कहा कल की मत सोचो सब सोच कल का है इस क्षण में कोई सोच नहीं होता और जहां सोच नहीं है जहां विचार नहीं है जहां चिंता नहीं है वहां मन नहीं है और जहां मन नहीं है वहां परमात्मा है मन मर जाए तो परमात्मा का अनुभव हो जाए मरो हे जोगी मरो छाड़े आशा रहे निराश आशा करते हो उससे ही मन पैदा होता है मन है और की मांग मन कहता है और और जो भी दे दो वही कम और चाहिए यह और की बीमारी ऐसी पुरानी बीमारी है कितना ही देते चले जाओ मन अपनी आदत से पुराना है मांगता चला जाएगा दस हजार है दस लाख मांगेगा दस लाख दो दस करोड़ मांगेगा मांगता ही रहेगा ऐसी कोई घड़ी ना आने देगा ऐसा कोई पल ना आने देगा जहां मन तुमसे कह दे कि बस बस आता ही नहीं पूर्ण विराम लगता ही नहीं इसलिए मन दौड़ाए रखता है सिकंदरों को भी दौड़ाए रखता है सब भागते चले जाते सब दौड़ते चले जाते दौड़ते दौड़ते ही मर जाते झूले से लेके कब्र तक सिवाय इस महत्वाकांक्षा की दौड़ के और तुम क्या हो इस दौड़ से हासिल किया इससे कब किसको क्या मिला है छोड़े आशा रहे निराश फर्क समझ लेना निराश शब्द का वह अर्थ नहीं है जो तुम करने लगे हो अब निराश कहते हो उस आदमी को जो बैठा है उदास उसको हम निराश कहने लगे शब्द को हमने विकृत कर दिया निराश का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है जिसने सब आशाएं छोड़ दी और जिसने सब आशाएं छोड़ दी वो हमारे आधुनिक अर्थ में निराश हो ही नहीं सकता निराश तो वही होती जिस वही होता है जिसकी आशा होती और आशा पूरी नहीं होती तब निराशा होती जो आधुनिक अर्थ है निराशा का वह समझ लो ठीक से आधुनिक अर्थ है तुमने आशा की और पूरी नहीं हुई तो निराशा बैठे उदास चाह था कि मिल जाए लॉटरी और फिर नहीं मिली मुला नसुद्दीन एक दिन उदास बैठा पड़ोसी ने पूछा कि बड़े उदास मालूम हो रहा है तुम्हें तो, तो खुश होना चाहिए मैंने सुना कि तुम्हारे चाचा पिछले सप्ताह मर गए और 50,000 रुपए तुम्हारे नाम छोड़ गए तुम्हें तो, तो खुश होना चाहिए नसरुद्दीन ने कहा खुश हुए थे मगर अब नहीं है खुश पिछले सप्ताह चाचा जी मर गए थे पचास छोड़ गए उससे पहले सप्ताह मामा जी मर गए थे वो एक लाख रुपये छोड़ गए और अब एक सप्ताह पूरा उन्होंने आया अभी तक कोई नहीं मरा क्या खाख चित्त बड़ा निराश हो रहा है सप्ताह पूरा होने आया ये शनिवार आ गया ये रविवार आया जाता है अभी तक कोई नहीं मरा हंसो मत मन की यही प्रक्रिया है जितना दो तो उतना ही भिकमंगा होता चला जाता है जितना मिले उतना दीन दरिद्र हो जाता है बड़े बड़े सम्राट भी हाथ फैलाए खड़े और मिल जाए पुराना जो अर्थ है निराश का बड़ा गंभीर है बड़ा गहन है और बड़ा अर्थपूर्ण है उसका अर्थ है आशा गई उसकी तो निराशा भी गई ना आशा बची ना निराशा बची उस अवस्था को निराश कहते थे निराश आशा नहीं उसी के साथ तो निराशा भी गई जिसको सफलता की आकांक्षा नहीं उसको विफल कैसे करोगे और जिसकी कोई आशा नहीं है उसको निराश कैसे करोगे लाओसु ने कहा है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मेरे मन में जीतने की कोई आकांक्षा नहीं आओ कोई मुझे हराओ कोई मुझे हरा नहीं सकता क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता अगर तुम लाउसू पे हमला करोगे वो चारों खाने चित लेट जाएगा और कहे भाई बैठो ऊपर बैठ जाओ थोड़ा मजा ले लो लंगोटा घुमाओ अपने घर जाओ मुझे कोई इच्छा ही नहीं है जीतने की इसलिए मुझे हराओगे कैसे उसी को हरा सकते हो जो विजय का आकांक्षी हो और वही निराशा को उत्पन्न होता है जो आशा से भरा था पुराना निराश का अर्थ बड़ा बहुमूल्य आशा निराशा दोनों की शून्यता जहां है उसको निराश कहते और यह होना ही चाहिए अगर तुम्हारा अर्थ निराशा का होता तो फिर हंसीबा खेलीबा खेली बा, बा हंसे खेले न करे मन भंग फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा नहीं निराश का अर्थ है हमने सब आशाएं छोड़ दी अब हम मांगते ही नहीं हम भीख मंगे रहे अब भविष्य से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है जो होगा होगा जो नहीं होगा नहीं होगा जो होगा हम उसमें मस्त हैं हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान जो है हम उसमें आनंदित हैं जैसा है उससे हमें रत्ती भर भिन्न की कोई आकांक्षा नहीं है उसने अब तक दिया है देता रहेगा हर घड़ी हम आनंद से जिए और एक बड़े मजे की बात है कि जो जितना आनंद से जीता है उतना ज्यादा आनंद उसे मिलता है जो जितना ज्यादा दुखी जीता है उतना ज्यादा दुख से मिलता है क्योंकि हम जो अपने प्राणों में पैदा करते हैं वही आकर्षित होने लगता है हमारी तरफ हम चुंबक बन जाते हैं जीसस का प्रसिद्ध वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है बड़ा कठोर वचन लगता है बड़ी अन्यायपूर्ण बात हो गई ये तो कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी छीन लिया जाएगा जो है नहीं लेकिन जिस इसके वचन में जरा भी अन्याय नहीं ये जीवन का सीधा सीधा नियम है यही घट रहा है अगर तुम आनंदित हो तुम और भी आनंदित हो जाओगे तुम अगर हंस सकते हो तुम्हारी हंसी में और चार चांद जुड़ते जाएंगे तुम अगर नाच सकते हो तुम्हारे नाच में और छंदबद्धता आ जाएगी तुम अगर गा सकते हो आकाश तुम्हारे साथ गाएगा पर्वत श्रृंखलाएं तुम्हारे साथ गाएंगी चांद तारे तुम्हारे साथ गाएंगे और तुम अगर रोने लगे और तुम अगर बेचैन होने लगे तो चारों तरफ से बेचैनियां तुम्हारी तरफ चलने लगेंगी तुम जो हो उसी को तुम आकर्षित करते हो यह जीवन का परम नियम है तुम जैसे हो वही तुम्हारे पास आता है इसलिए सुखी आदमी और सुखी होता जाता है शांत आदमी और शांत होता जाता है अशांत आदमी और अशांत होता जाता है दुखी आदमी और दुखी होता जाता है तुम्हारा अभ्यास बढ़ता जाता है दुखी आदमी दुख का अभ्यास कर रहा है मुल्ला न अपने डॉक्टर के पास गया सुबह सुबह खांसता खकारता डॉक्टर ने कहा कि नसरुद्दीन क्या हालत है खांसी कुछ अच्छी मालूम होती है उसने कहा अच्छी क्यों नहीं होगी तीन सप्ताह से अभ्यास कर रहा हूं अच्छी क्यों नहीं होगी रात भर अभ्यास किया है लयबद्धता ही जा रही है साझ बैठा जा रहा है अच्छी क्यों नहीं होगी लोग दुख में भी कुशल हो जाते हैं ख्याल रखना मैं जानता हूं हजारों लोगों को दुख में कुशल हो गए दुख के कलाकार हैं वे जहां दुख ना भी हो वहां दुख पैदा कर लेते उनकी कुशलता ऐसी है उनकी प्रवीणता ऐसी कि जहां ना भी हो कांटा वहां भी कांटा गड़ा लेते उन्हें फूल भी कांटे हो जाते अब यहां तो मस्ती का आलम यहां के लोग दुखी हो जाते ये देख के दुखी हो जाते हैं कि दूसरे इतने मस्त क्यों है? बात क्या है यह कैसा धर्म धर्म सोन का प्रयोजन है बैठे हैं अपनी अपनी कब्र पर एक पांव कब्र में डाले माला हाथ में लिए मुर्दे ठूठ सब पत्ते झड़ गए ना कोई फूल लगता है ना कोई पक्षी बोलते हैं तब वो कहते आहा यह है धर्म महात्मा बहुत पहुंचे हुए तुम दुखी हो गए हो तुम दुख की ही भाषा समझ पाते हो अब तुम दुख को ही पहचान पाते हो तुम्हारे दुख के संबंध में इतनी कुशलता हो गई कि दुखी से ही तुम्हारा संबंध जुड़ पाता है तो जितना कोई महात्मा अपने को सताए गलाए परेशान करे उतनी भीड़ उसके पास इकट्ठी होने लगती मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके पास भारतीय लोग कम क्यों आ रहे हैं उसका कारण है भारत दुख में निष्णात हो गया हजारों साल में इसने स्वयं को कष्ट देने की कला में खूब कुशलता पा कांटे बिछाते हैं लोगों उन पर सोते जैसे कि बिना कांटों को उन्हें नींद न आएगी वैसे ही आग बरस रही वो और धुनी लगा के बैठते शरीर वैसे ही मिट्टी हुआ जा रहा उस पर और राख पोत इस देश ने बहुत दुख का अभ्यास कर लिया है मेरा संदेश सुख का है हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम इसलिए उन्हें बात रुचती नहीं उन्हें बड़ी अड़चन होती उन्हें यह स्वीकार ही नहीं हो पाता कि नृत्य का और ध्यान से कोई संबंध हो सकता है कि संगीत का और ध्यान से कोई संबंध हो सकता है कि प्रेम का और ध्यान से कोई संबंध हो सकता है उन्हें यह बात समझ में नहीं आती और तब निश्चित ही वे मेरे प्रति क्रोध से भर जाते इस अपूर्व स्थल के प्रति उनके मन में सिवाय द्वेष के और दुश्मनी के कुछ भी पैदा नहीं होता उन्होंने अपने दुख को खूब मजबूती से पकड़ा है वे दुख को छोड़ने को राजी नहीं है और जब तक इस देश से दुख की यह आदत न टूटेगी तब तक इस देश के सौभाग्य का उदय होने वाला नहीं और मैं तुमसे कहता हूं कि धर्म का यह आदेश है नहीं कि तुम दुखी हो जाओ धर्म आनंद की खोज है तभी तो हमने परमात्मा को सचिद आनंद कहा है धर्म परम आनंद की खोज है और इस जगत के आनंद छोटे छोटे आनंद उस मंदिर की सीढ़ी बना लेने इस जगत के सुखों को छोड़ के सच्चिदानंद मिलेगा यह बात गलत है क्योंकि जो इस जगत के आनंद लेने को भी नहीं है वो परमात्मा को झेलने का साहस कब जुटा पाएगा जो छोटे छोटे सुख नहीं ले पाता वो उस बड़े सुख को कैसे झेल पाएगा जो चुल्लू भर पानी नहीं पी पाता जब सागर उसके कंठ में उतरेगा तो कैसे पी पाएगा नहीं वो डूब जाएगा मर जाएगा मेरे हिसाब में यह संसार पाठशाला है यहां हमें छोटे छोटे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं देखो फूलों को खेलो फूलों जैसे देखो इंद्रधनुषों को रंगो अपने जीवन को इंद्रधनुषों जैसा सुनो संगीत बनो संगीत उठने दो गीत तुम्हारा भी पक्षियों में तुमने कोई महात्मा देखा कि बैठे हो धूनी लगाए रेत पोते रो रहे हैं त्रिशूल गढ़ाए हैं उपवास कर रहे हैं तुमने कोई वृक्ष देखा जिसको तुम महात्मा कह सको वृक्ष ने फैलाई हैं अपनी जड़ें भूमि में पीरा है रस खिलाए हैं फूल कर रहा है गुफ्तगू गु चांदारों से मनुष्य को छोड़कर तुम्हें कहीं महात्मा मिलते मनुष्य को छोड़कर तुम्हें कहीं दुख मिलता है जरा सोचो तो प्रकृति जो कि मनुष्य से पीछे है पशु पक्षी और पौधे भी तुमसे ज्यादा सुखी तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें कौन सी प्लेग लग गई तुम्हारे चित्त पर रुग्ण लोग सवार हो गए तुम्हारे चित्त पर विक्षिप्त लोगों ने साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जो सुखी नहीं हो सकते उन्होंने दुख की महिमा गाई जो सुख की कला नहीं जानते ऐसे हीन लोग दुख का गुणगान करते रहे और उन्होंने तुम्हें यह बात तर्क रूपक तर्कपूर्वक तुम्हारे चित्त में बिठा दी कि तुम दुखी होगे तो परमात्मा के प्यारे होगे। गोरख कुछ और कहते मैं कुछ और कहता हसीबा खेलीबा धरिबा, ध्यानम फिर अहिनेस कथिभा ब्रह्म फिर तुम्हारा उठना बैठना बोलना श्वास लेना सब ब्रह्मज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाएगी हंसे खेले न करे मन भंग ते निचल सदा नाथ के संग फिर जुड़ जाएगा सत्संग फिर प्रभु के साथ ही हो फिर वह तुम्हारे साथ है फिर भेद नहीं छाड़े छाणे आशा रहे निराश कहे ब्रह्मा हूं ताका दास और आदमियों के तो क्या बात वह जो ब्रह्मा है वह भी आके तुम्हारे आनंद से भरे हुए जीवन को नमस्कार करेगा कहेगा कहे ब्रह्मा हूं ताका दास देवता भी उसकी स्तुति करते जो मनुष्य आनंद मग्न हो जाता है देवता भी उसके प्रति ईर्षा से भरते अभी तो तुम्हारी दशा ऐसी हो गई कि नरक में जो नारकी है वो भी तुम पर दया करते होंगे वो भी सोचते होंगे कि कहीं कोई हमसे पाप ना हो जाए नहीं तो पृथ्वी पे पैदा होना पड़े और विशेषकर पुण्य भूमि भारत में कोई पाप ना हो जाए नरक में नहीं तो पुण्य भूमि भारत भेजे जाएंगे ऐसी नरक में अफवाहें उड़ी एक जमाना था कि हमने ऐसी कथाएं लिखी थी कि जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो देवता उतरे आकाश से उनके चरणों में सिर झुकाने जब महावीर जागे तो फूल बरसे आकाश से देवता आए सुनने क्योंकि जब कोई व्यक्ति परम आनंद को उपलब्ध होगा तो देवताओं को भी ईर्षा होगी क्योंकि देवता अभी परम आनंद को उपलब्ध नहीं पुण्य का फल भोग रहे हैं फल चुक जाएगा कल वापिस लौटाना पड़ेगा उनका सुख कितना ही लंबा हो अस्थाई है सास्वत सुख तो वही जानता है जो नाथ के सदासंग हो गया अभी वे सदासंग नहीं है अर्ध जाता उर्धरे काम दग्ध जे जोगी करे बड़ा बहुमूल सूत्र है अर्धे जाता उर्ध काम दग्ध जे योगी करे उस योगी का काम दग्ध हो जाता है जो अपने आनंद को नीचे नहीं जाने देता ऊपर ले जाता है अर्धे जाता उर्धे धरे जो नीचे की तरफ बहरा है उसी रस को ऊपर की तरफ उठाने लगता है तीन शब्द समझ लेना एक है काम काम है सुख नीचे की तरफ बहता हुआ दूसरा शब्द है प्रेम प्रेम है सुख मध्य में अटका हुआ ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा और तीसरा शब्द है प्रार्थना प्रार्थना है सुख ऊपर जाता हुआ ऊर्जा वही है काम में वही ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है, प्रेम में वही ऊर्जा बीच में थिर हो जाती प्रार्थना में वही ऊर्जा पंख खोल देती आकाश की तरफ उड़ने लगती इसलिए मैंने कहा है संभोग और समाधि संयुक्त है एक ही ऊर्जा है एक ही सीढ़ी है नीचे की तरफ जाओ तो संभोग ऊपर की तरफ जाओ तो समाधि और दोनों के मध्य में प्रेम है प्रेम द्वार है प्रेम दोनों का द्वार है प्रेम संभोग का भी द्वार है अगर तुम्हारी ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही तो प्रेम संभोग का द्वार बन जाएगा और अगर तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही तो प्रेम समाधि का द्वार बन जाएगा प्रेम बड़ा अद्भुत है सेतु है क्योंकि मध्य अर्धे जाता उर्धर वो जो नीचे की तरफ तुम्हारी ऊर्जा बह रही काम वासना में अब धीरे धीरे जागो उसी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले चलना है और जिस ऊर्जा को ऊपर ले जाना हो उससे लड़ना मत क्योंकि जिससे तुम लड़े उससे संबंध छूट जाता है जिससे तुम लड़े उससे तुम भयभीत हो जाते हो जिससे तुम लड़े उसका तुम दमन कर देते हो और जिसका दमन हो जाता उसका ऊर्धव नहीं हो सकता इसलिए गोरख ने और गोरख के पीछे चलने वाले नाथ पंथियों ने काम वासना का दमन नहीं कहा काम वासना का ऊर्धव गमन समझ लेना तुम्हारे तथाकथित धार्मिक गुरु काम वासना का दमन सिखाते हैं दबा डालो दबाने से क्या होगा काम वासना को निखारना है दबाना नहीं काम वासना हीरा है कीचड़ में पड़ा कीचड़ धो डालनी है मगर हीरा थोड़ी फेंक देना है कीचड़ के कारण हीरा मत फेंक देना नहीं तो पीछे बहुत पस्ताओगे और यही हालत तुम्हारे साधुओं की है उनकी हालत तुमसे बदतर हो गई तुम्हें हीरा नहीं मिला क्योंकि तुम्हारा हीरा कीचड़ में पड़ा है उनने कीचड़ छोड़ दी साथ हीरा भी छूट गया धोबी के गधे हो गए न घर के न घाट के दुविधा में दो ही गए माया मिली न राम समाधि का कुछ पता नहीं चल रहा है संभोग से जो थोड़ी बहुत सुख की कभी झलक किरण मिलती थी वो भी दूर हो गई इसलिए 24 घंटे चित्त उनका रुग्ण कहीं भी जड़ें ना रही जमीन से जड़ें उखाड़नी और आकाश में जड़ें जमाने का राज नहीं आया राज इस बात में हीरे को निखारना है साफ करना है कीचड़ धोडाननी है कीचड़ से कमल हो जाता है तो कीचड़ से घबराओ मत इसलिए कमल का एक नाम है पंकज पंकज का अर्थ होता है पंक से जो हो जाए कीचड़ से जो हो जाए कीचड़ से कमल हो जाता है इतना बहुमूल्य इतना प्यारा रूप इतना सौंदर्य प्रकट हो जाता है काम की कीचड़ में राम का कमल छिपा है अर्धे जाता उर्धरे इसलिए जागो समझो काम की ऊर्जा को पहचानो उसके साक्षी बनो लड़ो मत दुश्मनी नहीं मैत्री करो मित्र को ही फुसलाया जा सकता है ऊपर जाने के लिए हाथ में हाथ लो काम ऊर्जा का ताकि धीरे धीरे तुम उसे प्रेम में रूपांतरित करो पहले तो काम को प्रेम में रूपांतरित करना होगा फिर प्रेम को प्रार्थना में ऐसे ये तीन सीढ़ियां पूर्ण हो जाएं तो तुम्हारे भीतर सहस्त्रार खुले शून्य गगन में उस बालक का जन्म हो ख्याल रखना काम से भी बच्चों का जन्म होता है संभोग से भी बच्चे पैदा होते और समाधि से भी बालक का जन्म होता है वह बालक तुम्हारी अंतरात्मा है वह बालक तुम्हारा भव्य रूप है दिव्य रूप है जैसे तुम्हारे भीतर कृष्ण का जन्म हुआ है कृष्णाष्टमी आ गई तुम्हारे भीतर बालक कृष्ण जन्मा गगन ग में बालक बोले ता नाव धरो कैसा अर्धे जाता उर्धे धरे काम दग्ध जे दोगी करे और वही योगी काम को दग्ध कर पाएगा जो नीचे जाती ऊर्जा को ऊपर की तरफ संलग्न कर लेता है लड़ने की बात नहीं है तजय अलिंगन काटे माया जो छुत्र है नीचा है जो तुमसे बाहर है उससे धीरे धीरे अपना आलिंगन छोड़ो धीरे धीरे उसमें अर्थ है यह बात छोड़ो उसमें अर्थ है नहीं अर्थ तुम्हारे भीतर छिपा है तजे आलिंगन काटे माया ममता मोह लोभ धीरे धीरे छोड़ो क्योंकि तुम जिस चीज को बाहर पकड़े हो वह तो मौत छीन लेगी उसे मौत से छीनने के पहले छोड़ दो तो तुम्हारा बड़ा पुरस्कार है तुम फिर धन्य भागी हो क्योंकि जो मौत के पहले ही चीजों को छोड़ देता है उसकी फिर मौत नहीं आती फिर उसके पास कुछ बचते नहीं जो मौत छीन ले जाए उसने खुद ही छोड़ दिया इसी का नाम संन्यास है और छोड़ने का अर्थ भागना नहीं जो भागता है वो तो पकड़े इसलिए भागता नहीं तो भागेगा क्यों अगर कोई पत्नी को छोड़कर जंगल भागता उसका मतलब पत्नी को पकड़े हुए नहीं तो डर क्या है भय क्या है मैं अपने सन्यासी को कहता हूं जहां हो वहीं छोड़ा जा सकता है भागने की बात तो भूल भरी है भागना कायरता है छोड़ना भागने से नहीं होता छोड़ना जागने से होता है सिर्फ जाग के देखो धीरे धीरे होश संभालो और तुम पाओगे उस होश के प्रकाश में जो व्यर्थ है व्यर्थ दिखाई पड़ जाएगा और जो व्यर्थ दिखाई पड़ गया उस पर तुम मुट्ठी बांध के ना रख सकोगे उससे आलिंगन छूट जाएगा तजय आलिंगन काटे माया ताका विष्णु पखा ले पाया उसका पैर दबाने विष्णु आ जाती हिम्मत के वचन जिसने कहे होंगे जरूर हिम्मत वा आदमी था इसलिए गोरख को मैं नहीं छोड़ पाता चार में गिनती मुझे करनी पड़ती विष्णु से पैर दबवा जो लोगों के उसकी कुछ तो हिम्मत है कुछ साहस है कोई साधारण आदमी नहीं मरो वे जोगी मरो मरो मरन है मीठा तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा प्रेम में मरना होता है प्रेम मृत्यु और जो मरता है वही पाता है शाश्वत को अमृत को यह न रहीम सराइये लेन देन की प्रीति प्राणन बाजी राखिए हार होए के जीत यह न रहीम सराइये देन लेन की प्रीति प्राणन बाजी राखिए हार होए के जीत जीतो की हारो बाजी पर लगाने होंगे तो ही ये प्रेम कोई लेनदेन का मामला नहीं है ये कोई व्यवसाय नहीं है तुम अपना पूरा दांव पर लगा देते हो ये जुए का दांव है रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलीबो पावक माई प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निबहत ना ही रहीम ने कहा रहीमन मैन तुरंग चढ़ी जैसे कोई मोम का घोड़ा बना ले मोम के घोड़े पे बैठकर आग में से गुजरे रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलीबो पावक माही मोम के घोड़े पे बैठ के आग से निकलना जितना कठिन है एक तो मोम का घोड़ा और फिर आग निकल कहां पाओगे निकल कैसे पाओगे घोड़ा तो गल ही जाएगा रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलीबो पावक माही प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाई ऐसा है प्रेम का पंथ ऐसा कठिन क्योंकि जो मरने को राजी है वे ही केवल प्रेम में प्रवेश कर पाते मरो वे जोगी मरो मरो मरण है मीठा लेकिन बड़ी मिठास है इस मृत्यु में जो ध्यान की मृत्यु मर जाए इससे ज्यादा और अमृतपूर्ण कोई अनुभव नहीं है क्योंकि उस मृत्यु में मर के ही पता चलता है कि अरे जो मरा वह मैं था ही नहीं और जो बच गया है मरने के बाद भी वही मैं हूं सार सार बच रहता है असार आसार जल के राख हो जाता है मैं भी तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं मरो वे जोगी मरो मरो मरण है मीठा है तिस मरणी मरो जिस मरनी गोरख मर दीठा गोरख कहते हैं मैंने मर के उसे देखा तुम भी मर जाओ तुम भी मिट जाओ सीख लो मरने की यह कला मिटोगे तो उसे पा सकोगे जो मिटता है वही पाता है इससे कम में जिसने सौदा करना चाहा वह सिर्फ अपने को धोखा दे रहा है ऐसी एक अपूर्व यात्रा आज हम शुरू करते गोरख की वाणी मनुष्य जाति के इतिहास में जो थोड़ी सी अपूर्व वाणिया है उनमें एक है गुनना समझना सोचना बूझना जीना और ये सूत्र तुम्हारे भीतर गूंजते रह जाए हसीबा खेलिबा धरिबा ध्यानम अहनिस् कथिबा ब्रह्म ज्ञानम हंसे खेले न करे मन भंग ते नीचल सदा नाथ के संग मरो विजोगी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा आज इतना